पुराना भगवत्पादं पुरानाल सर्वं, सर्वं गुहाशयं सर्व सर्व नमा भगवत् शंकर लोकशंक चैतन्य सर्व नमः सर्वूतगुहाश्विष्विद नम ना दादा रे बाबू क्या सोना क्या म्यूट तो तो हेलो हरिओम ना, ना।, ना।, ओ, ना जाच्चे की नमनारायण जा अच्छा भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा प्रणीत उपदिष्ट हास्ट के अभी हम लोग यथार्थ ज्ञान ज्ञान तथा क्या क्या वस्तु है उसको हमारा भ्रांत ज्ञान क्या है मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये सब ज्ञान जो है भ्रांत ज्ञान है परंतु मैं असंग हूँ मैं अकर्ता हूँ मैं व्यापक हूँ मैं पूर्ण शुद्ध आनंद में चेतन हूँ ये जो है इस प्रकार की बोध जो है यथार्थी ज्ञान है और यही ज्ञान सब मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त कर सकते हैं कल देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जैसे एक प्रकाश को देखने के लिए जले हुए दिया को देखने के लिए दूसरे को दिया की आवश्यकता नहीं होती एक इसी प्रकार जो प्रकाश में स्वयं प्रकाश आत्मा को समझने के लिए दूसरा कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है न सूर्य प्रकाश न चंद्र प्रकाश न इंद्रिय प्रकाश न बहि प्रकाश न स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है जैसे ठीक इसी प्रकार से बोध है न अन्न तथा इश्ष्य अपने स्वरूप के बोध के लिए दूसरा किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है दूसरा किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है बस अपने आप जाए, अपने स्वरूप में अपने स्वरूप स्थित रहना बार बार उसका चिंतन करना विचार करना इससे ही जो है आत्मबोध होता है और केवल विषय चिंता को छोड़ना मन जब भी विषय को ओर भटकेगा तब जो है क्या होता है कि विषय के साथ मिल करके आत्मा दिखाई देगा और यदि विषय चिंतन छोड़ करके केवल अपने में रहेंगे तो अपने में आप अप, अपने आप अप, अपने को समझ जाएँगे कल कितना मंत्र तक पढ़े थे श्लोक तक पढ़े थे कल तो पूर्व तो जाता वतु अनात्मता, जात्मता रागे कर्मता क्योंकि जब तक ये आत्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा नहीं आता तब तक शास्त्र भी, भी। वर्ण आश्रम कर्मों को करना चाहिए शास्त्र उसके लिए विधान करते हैं परंतु जब हमको आत्म आत्मस्वरूप की वो निष्ठा आता है ज्ञान निष्ठा आता है तब कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है ये पूर्व देह परितग जिस तो उसमें क्या हो जाएगा कि शरीर में जो आत्मबुद्धि था वो आत्मबुद्धि चले जाने के कारण कि तो जात्यादि न प्रहान अथ तो जाति गुण क्रिया संबंध इस सब का जो है प्रहान हो जाने से अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध शब्द जाति अथवा जन्म ही हुआ नहीं जाति शब्द कई अर्थ है इसका प्रहान हो जाने के कारण जन्म मृत्यु जरा व्यधि का नाश हो जाने से देह से एव ब्राह्मण व क्यों किसको बोलते हैं शरीर को ब्राह्मण में न ब्राह्मण क्षत्र शुद्ध कुछ नहीं है तस्से इसलिए जिसको इस प्रकार जिसमें ये जाती, गुण क्रिया संबंध है अनात्मा है वो अनात्मा है तस्व एवं ही अनात्मा जिसके शरीर आत्मा नहीं है और ये अनात्मा में आत्मबुद्धि करना यही अहंकार है यही अहंकार है ना पूर्व देह परित जाता दिन प्रमाणत् पहला शरीर से आत्मबुद्धि छूट जाने से क्या होता है हमने जो जाति गुण क्रिया संबंध अथवा ब्राह्मण चतुर्य वैश्व अथो जन्म मृत्यु जरा बैठी इसके साथ संबंध छूट जनस के कारण व्यक्ति अपना स्वरूप का बोध कर लेता है क्योंकि ये सब अनात्मा है अनात्मा में आत्मबुद्धि बंधन के हेतु है आत्मा में आत्मबुद्धि मुक्ति के हेतु है बस इतने संक्षेप में वेदांत है जिस जो जक्ष जैसा है उसका अगर ठीक से समझ जाते हैं वो मुक्ति के हेतु है। और जो, जो जैसा तो समझ पाते हैं तो वो बंधन के हेतु है आज की आँडी ना की थी नहीं तुम छोड़ा नहीं बना पाते अच्छा, फिर आगे बोल रहे हैं मम हम चेति अत विद्या शरीरादी स्वनात्मसु आत्मज्ञान हेया सैद्ध असुराना श्रुते मम अहम चैत्यत शरीरादी स्वनात्मसु आत्मज्ञानेन हेय से असुराना श्रुते शरीरत्म है इस प्रकार की बुद्धि जो है आशुरिक बुद्धि है बुद्धि है क्योंकि ये जो छादक उपनिषद में अष्टमाध्याय में इंद्र विरचन संवाद प्रजापति के साथ आता है तो प्रजापति ने एक बार एडवर्टाइजमेंट किया जो आत्मा अपहत पापमा बिजल भ्रमित विश्व काम सत्य तो संकल्प ज एकान काम अनुविध ब्रजति सोकी जता काम चार जो इस आत्मा को जानकर इस चरित्र को समस्त लोग मुझका यथेच्छ विचरण कर सकते देवताओं को शादी की इच्छाएं मैं सभी को पराजित और असुभ तो असुट है ही भाई जब बात सब देवताओं के ऊपर राज कर उन लोगों ने सोचा कि मारपीट किए भी यदि ऐसे ही राजत्व तो प्राप्त हो जाता है तो उसी को प्राप्त करने जाए तो दोनों प्रजापति घर में पहुँच गया प्रजापति गुरुकुल में पहुँच गया बत्तीस साल तक प्रजापति कुछ नहीं बोला बत्तीस साल बाद जाके पुदेव भाई तुम लोग बत्तीस साल तक यहाँ बैठो क्या बात है क्या चाहते हो यहाँ पे तो वो तय हो जो आपने एडवरटाइजमेंट दिया था ना वो एडवरटाइजमेंट देख करके आया कि जो इस आत्मा को आत्म रूप से जान करते दे आत्मा को जिसमें जन्म जन्मभिजारा पैदा नहीं है तो वो समस्त लोग में स्वेच्छाचार होकर घूम सकते उस आत्मा को जानने के लिए आया हूँ प्रजापति बोला ठीक है कोई बात नहीं तो उत्तर देते हैं जो अक्षिणी पुरुष आत्मा अजर अमरो अमृत अभय इस प्रकार से बोलते हैं जो आंख में पुरुष दिखाई देते हैं यही आत्मा है ला। आत्मा आंख में तो छाया पुरुष दिखाई देते हैं तो अब वहाँ पे लक्षण बताए आत्मा का अजरो अमरो अमृत अभय है तो दोनों ने इसको सुना दोनों ने सुन करके तो इसमें कौन आत्मा है तो बोलता है जाओ जल में जाके देखो और फिर बड़े और भी जहाँ दर्पण में जाके देखो आँख में कौन दिखाई देते हैं तो प्रजापति का अभिप्राय था वो जो दृष्टि का दृष्टा जो जिसमें लक्षण घटेगा और जो शरीर जो दिखाई पड़ता है वो जो, जो है क्या होता है उसका तो परिवर्तन होगा वो तो बढ़ना घटना तो ये लक्षण के साथ जो जब जब ये उपदेश किया जाए पुरुष दृश्य थे विरोचन जो है असुर था तो गुण संपन्न था बोलता है गुरु ने बताया शरीर ही आत्मा है क्यों क्योंकि छाया तो आत्मा सत्य वस्तु है ना आत्मा तो सत्य वस्तु है तो छाया तो सत्य वस्तु नहीं हो सकता आत्मा जो पुरुष दिखता है वो तो छाया आत्मा है तो ये तो आत्मा नहीं हो सकता जिसकी छाया है वो आत्मा है शरीर आत्मा बुद्धि लगा करके विचार करके आपने बरादरी में जा करके बोला मैं गुरु जी से आत्मज्ञान प्राप्त तो होकर आया क्या ज्ञान प्राप्त किया बस शरीर ही आत्मा इस पे खाओ पियो जियो और मरने के बाद खूब पता का ध्वजा लगा करके लेकर के जमीन में गाड़ दो बस खटा खाना पीना के साथ उस मुक्त हो जाएगा इंद्र बेचारा थोड़ा रजोगुण संपन्न अधिक था तमुगुण तो, तो नहीं था सत्य तो गुण था और अब प्रजापति बोल रहे प्रजापति समझ गया कि ये दोनों ही नहीं समझे इस चीज को प्रजापति बोला कि जो इस आत्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान करके इस लोक से चला जाएगा यहाँ से चला जाएगा वो दूसरे के द्वारा पराजित हो जाएगा देवों देवता असुर को जीतना चाहते थे असुर देवताओं को जीतना चाहते थे दोनों ने वो बात सुना भी परंतु ध्यान नहीं दिया चले गए बिरोचन तो अपने बरादरी में पहुंच गया पर इंद्र जाते जाते, जाते लक्षण को घटाने का कोशिश कर रहा था वहाँ पे विश्व कॉपी संकल्प इस शरीर में तो ये सारा धर्म है और जब क्या है कि मतलब हाथ काट जाएगा तो छाया आत्मा भी हाथ काट जाएगा दुखी होगा तो छाया आत्मा भी दुखी होगा ये कैसा आत्मा का इक्षण तो नहीं काट रहे हैं तो वो जो है फिर वापस आता है तब उनसे पूछता है जब शांत हृदय प्राप्त कि पुनरागम ये भगवान तुम तो शांत रीत होकर अपने मित्रों के साथ वापस चले गए थे तो फिर क्यों आया तब तक नाहम भोग्यम पश्चिम ये जो आपने लक्षण बताए जो स्वक्षि पुरुष दृश्य ये यथार्थ तो आत्मज्ञान नहीं है क्यों क्या हो गया बोलता है ये जो छाया आत्मा है ये तो अब अभी तो शरीर में हम जब बोला बारह बत्तीस साल बैठे ना दाढ़ी मूछ काट करके अपने राजा की ड्रेस पहन करके एक बार देखो पहले क्यों देखा तो जब जब ये शरीर में परिवर्तन होता है तो छः हाथ में परिवर्तन होगा बुड्ढा होगा तो बुड्ढा बुढ़ाऊँगा तो मर जाऊंगा छह तो हाथ में दिखेगा एवं एवं भगवान ठीक खा यहाँ पे में में बस वहाँ पुराने दात्रि शाने फिर बारह और दोबारा बत्तीस साल तक बैठ गया तो वहाँ पर यही बोला मो हम चाहिए अभिनता ये मैं हूँ और ये मेरा है ये हमारे सामने जिंदा यही अभिनता है अविद्या को देखना चाहते हो बस यही सबसे बड़ी महाराज अविद्या अविद्या मैं रहा हूं। मैं हूं। मैं में प्रचार और मेरा यही अविद्या है शरीर आदि अनात्मा शु शरीर और अनात्मा वस्तु में जो आत्मबुद्धि यही अविद्या है आत्मज्ञाने न यथार्थ तो आत्मज्ञान से इसको त्याग कर देना चाहिए शायद अशुराना क्योंकि श्रुति इस अनात्मा में आत्मबुद्ध और शरीर को आत्मरूप से जानना ये अशुरों की अशुर की मतलब उपनिषद है अशुरानामी स्थिति अशुर की बिरचन ने ये अपना इसको बताया अपने बरादरी में बताया इसलिए आज भी जो लोग खाओ पियो जियो शरीर ही आत्मा है शरीर को मस्त करके रखो और मरने के बाद शरीर को खूब ध्वजा पता का ले जो है उसको जाकर समाधि में लगा दो तो वे वो खाना पीना के साथ वो मस्ती से खाएगा पिएगा फिर जाएगा मुक्त होगा जो लोग ऐसा समझते हैं वो आसुरी वृद्धि वाले वो बिलोचन के बारादरी वाले हैं विरोचन के बारादरी वाले हैं ऐसे शास्त्र ने बताया फिर आगे देखे तो ममोहम ची अथ अविद्या शरीर आदि शरीर आदि में मैं और मेरा इस प्रकार से बुद्धि करना यही अविद्या है वो आत्मज्ञाने नया इस अविद्या को यथार्थ तो आत्मा की बोध से उसको त्याग कर देना चाहिए क्यों ये तो अशुरों की उपनिषद है ये अशुरो की उपनिषद है इस प्रकार श्रुति वाक्य होने के कारण फिर आगे, आगे और बोलते हैं दशा दश आह शौच कार्य नीतना ज्ञान सद जा अब जो है देखो दशा दश दशा पारि संप्त तद्व जा घर में कोई मर जाते हैं तो दस दिन एकादश दिन तक उसमें असोच होता है उसमें आप जो है मतलब अब देव, देव निमित्त कर्म नहीं कर सकता है कोई पैदा हुआ कोई मर गया और भी कोई काम हुआ तो बोलते हैं दस दिन तक अशुच जो कर जनम पारिव्राज्य निभरतना संन्यास लोगे तो ये सब तुम्हारा नहीं है ये सब नहीं है क्यों तुमने तो शिखा सूत्र काट करके अपने जो है सन्यास लेकर के जाति आदि वर्ण आदि से ऊपर उठे हुए हो आप उससे पढ़े हो इसीलिए है दस आह दस दिन तक जो अशुच कर जानम जो अशुच होने के कारण जो कार्य को करते थे परिभ्रज निवर्तन जो कम कम करते थे परिव्रजक धर्म लेने पर संन्यास लेने पर भूख नहीं करना पड़ता वो नहीं होता जथा ज्ञान से संप्राप्त जैसे ज्ञान को सम्य रूप से प्राप्त होने पर मैं मैं आता हूँ मैं असम हूँ व्यापक हूँ न जाने कितने जन्म में कितना पिता मताए कितना मरे कितना गये कहाँ तक हम उसका करें इसलिए आत्मा संघ आत्मा के पूर्ण ज्ञान होने पर और उस भाव में रहने पर ठीक है मैं व्यवहारिक दृष्टि से लोग शिक्षण के लिए कुछ करने पर भी अत्यंतिक शास्त्र उसको निशेद करते नहीं है नहीं करना है आप। दशाह ऊंचा कार्य जान पारिव्रज निवर्तन यथा ज्ञान से संप्रप्त हो तत्व जात्यादि कार्य ज्ञान प्राप्त होने पर इस प्रकार दस दिन का जो कार्य है उसको आपको नहीं करने पड़ते हैं नहीं देना है उसी प्रकार से जो जाति वर्ण आश्रम निमित्त जो कर्म है परिव्रज धर्म में ये सब नहीं पालन करना पड़ता ये सब नहीं होता है दस आह अशौच कार्य जानव पारिभ्राज्य निवट जनब दस दिन तक जो अशुचि निमित्त जो कार्य होता है घर में कोई मर गया घर में कोई पैदा हुआ और कोई, कोई कभी कभी होते हैं तो उस समय जैसे उस, उसको जो है संन्यास लेने पर ये सब कुछ निवाप्त आपके तो साथ उसका संबंध ही छूट जाता है यथा जा ज्ञान से संप्रप्त जैसे ज्ञान को सम्भव रूप से प्राप्त होने पर क्या होता है बाकी कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं होता कर्तव्य मैं ब्राह्मण हूँ मेरे को ये करना चाहिए ये बुद्धि नहीं उठती मैं तो असंघ व्यापक शुद्ध चेतन मात्र क्या कर्तव्य बुद्धि है ठीक है व्यवहार निमित्त तो कुछ कर्तव्य करते भी है तो उस इस प्रकार की कर्तव्य बुद्धि से नहीं जीवन जब तक चलते हैं तब तक कुछ न कुछ तो शरीर के द्वारा भगवान ने प्रब्ध लिखा हुआ है तो करते हैं तथा ज्ञान जैसे गण को संपर्क तत्व जा जात्यादि कर्म न इसी प्रकार जाति आदि निमित्त जो कर्म था ब्रह्म क्षत्रु आदि से जो है गृहस्थ ब्रह्म जीवन प्रत्यासी इस प्रकार अथवा अन्य कोई भी जो है कोई पोस्ट में है उसके लिए जो कार्यवादी होते हैं परिभ्राजक में ये सब छोड़ जाता है इसलिए यदि ये सब एक बार को कोई दस के मंडलेश्वर जी कोई व्यक्ति आए थे हम लोग दस गंगा दशर एक दिन गंगा जी में नहाते हैं तो किसी का जनयु नहीं था तो जानते थे कि ये ब्राह्मण है अरे ये बच्चा इधर आओ शरीर तो ब्राह्मण है ना तो जनयु कहा गया वो बोला कि कमरा खोटने से मतलब जनायु उतरना चाहते हो तो कोई बात नहीं हमारे पास आओ हम विधिवत उतरा देंगे तो नहीं पड़ेगा तो ऐसा करने जैसे तो पाप लगता है ये जो निवर्तन हमारे पास है हम विधिवत नहीं करते पढ़ना नहीं पड़ेगा कितना बार कपड़ा को निकलेगा ही जन्म आदि निमित्त शरीर निमित्त जो कर्म सब कर्म छोड़ जाते हैं आत्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए बाकी कोई कर्तव्य नहीं होता बस सर्वधर्म परिषद बस समस्त धर्म जात्यादि कर्म को छोड़ करके आत्मनिष्ठ होकर केवल भगवत चिंतन करें भगवत तो यदि कुछ करने भी हो ना तो उसको मानसिक रूप में करे मन ही मन सोचे कि भगवान मंदिर जाना मंदिर भगवान का पूजा करना भगवान के लिए मानसिक रूप में करे भगवान को अर्पण कर दे बस शरीर की क्रिया से निवर्तन हो जाए तब जाके क्या होता है फिर जो मन भी उससे शुद्ध हो जाता है मानसिक एकाग्रता भी बढ़ जाती है और जय इस अवस्था में शरीर के द्वारा अधिक्रिया करना संभव भी नहीं उस है उससे भी बचता थे अरे भूल के मैं वो भगवदगीता के इंट्रोडक्शन बोलना था तो कंप्यूटर में जो मैं बोलता हूँ तो उसको लिख आ जाएगा ना अभी देखा नहीं है उसको गल चुप करता हूँ जो कब से बोल रहा है अच्छा तो फिर आगे बोलते हैं जत काम तत्क्र तुरभुत् जत काम तत्क्र तुरभुत् कृतम्ञ प्रपद्यते जदा कामा जद स्वात्मृश काम प्रमुच्य मृतस्तद्रतुर्भूं कृतम्ञ प्रपद्य स्वात्मृशकाच्यमृतस्था क्रतुरस्म लोकष्टि हित प्रत्यय तदा भवती इस प्रकार एक व्यक्ति एक जैसा जैसा संकल्प करता है तदनुकूल शरीर प्राप्त करता है फल प्राप्त करता है जैसे भाषम में इच्छा हुई तद अनुकूल संकल्प किया जत का, काम तत् क्रतुर्भुरता जैसा भाषण तदनुकूल अनुकूल संकल्प करते हैं फिर कृत तदनुकूल कर्म करते हैं तू अग्न प्रपढ़ प्राप्त करते हैं यथा तू किंतु आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो इच्छा मन में जगते हैं ना वो इच्छा अमृत तदा और समस्त वासना तो को प्रमुचते कामक प्रमुख चंदते जदा तो आत्म विश्व कामक प्रमुच चंते और जो ऊपर से जो आपका क्रतु था वो सब छूट जाता है और फिर कहते हैं वो अमृत तत्व तो को प्राप्त कर जाते हैं अब कोई व्यक्ति पूछता है कि महाराज जी वासना यदि बंधन के हेतु होता है तो आत्मज्ञान की प्राप्त करना यह भी तो एक वासना ही है तो भी बंधन का हेतु होगा होगा कि नहीं भगवत प्राप्ति की इच्छा भी इच्छा है और जागतिक वस्तु की प्राप्ति की भी इच्छा ही इच्छा ही है तो इच्छा यदि बंधन का हेतु होता है तो क्या भिन्नता है इसमें बुद्धिमान व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसा प्रश्न करते हैं क्या उत्तर देंगे जब तो वही वो हमने उत्तर दिया कोई बात नहीं करके देख लो क्या होता है कि कौन से तुमको मानता है कितना दिन तक तो तुमने संसार की कर्म किया तुम्हें क्या मिल रहा है और कुछ भगवान के नाम अथवा चिंतन करके देख लो तुम्हें क्या मिलता है वो कब करके, तो अपने आप ही समझ में आ जाता है क्योंकि हमें उस वस्तु की इच्छा होती है जो हमारे पास नहीं है और जो हम उपयोगी समझते हैं हमारे पास नहीं है इस प्रकार की वस्तु की इच्छा होती है मन में परन्तु आत्मा तो प्राप्त वस्तु प्र प्र प्र हमेशा है अज्ञान से अप्राप्त जैसा लगता है इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा कोई बाहरी वस्तु प्र प्र प्राप्ति करने का इच्छा नहीं होने के कारण ये अन्य बाहरी वस्तु प्र की प्राप्ति की इच्छा को छुड़ा करके अमृत को प्र प्राप्त तो बचना नहीं होगा जन्म नहीं होगा ये जन्म मृत्यु के बन छोड़ जाना कोई अमृत अत्य बोलते हैं वेदांत तो में अमृत मतव मतलब कोई घरा लेकर के भागा दौरी नहीं है ये ये भागा दौरी और अमृत अत्य नहीं है आप अपने में सदा विद्यमान है बस केवल उस अमृतमय घरा को उन्मोचन करना सीखे इस प्रकार देखिए हम लोग में देखते हैं जब देवता असुर लोग समुद्र मंथन कर रहे थे तब तो एक के बाद एक कितने सारे मतलब वो ईश्वर जो प्रदान करने वाले अहराबाद घोरा लक्ष्मी कितने सारे वस्तु निकले जहर भी निकले परंतु उन लोगों ने मंथन को नहीं छोड़ा जब तक ना वो अमृत अमृत की घोड़ा नहीं निकला तब तक वो लोग मंथन करते रहे इसी प्रकार ऐसे ही ये देव भाव और आशुरी भाव इन दोनों की लड़ाई तो अनादिकाल से चलता रहे इनके द्वारा जब हमारी अंतर की मृत्यियाँ एक एक करके उद्भूत होकर के बाहर आते हैं तब राजा ने कितने सारे अब अच्छे वस्तु तो भी बाहरी वस्तु तो भी अच्छे मतलब धर्म संस्कार और धर्म संस्कार सब बाहर आया इस प्रकार बाहर आते आते तब तक नहीं रोकना है जब तक वो अमृत कुंभ की अनुभव ना हो जाए तब तक ये जो है आपको मंथन चलाना है ये देवासुर ये जो है तात्पर्य अर्थ है बाहरी अर्थ तो सामान्य देखने वाला जो देखते हैं तो अमृत कलश नहीं लिखा इसी प्रकार अपने अंदर सु और कुतियों का मंथन अपने अंदर जब आप करते रहेंगे जब तक वो अमृत का कलश नहीं निकलता तब तक ये मंथन चलते रहे तब क्या हो जाएगा इजे अमृत स्तरा जब तक जब काम हो तत्त क्या काम मना किया हम अमृतत्व को प्राप्त करेंगे संकल्प किया संकल्प किया तो मंथन करते जाओ मंथन करते जाओ यदि बाहरी जगत की संकल्प करेंगे तो बाहरी वस्तु की प्राप्त होगा स्वात्म दृशा कामा बस अपने स्वरूप की प्राप्त करूँगा इस प्रकार की वासना हो तो अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता अन्य जो भी कुछ करके हम प्राप्त करने का इच्छा करते हैं उसको छोड़ना पड़ता है इसलिए कामा प्रमुद चंदे तब जदा सर्व प्रमुद चंदे कामाजस् हृदय स्थित अथो मर्त अमृत भवती अत्र ब्रह्मतः जदा सर्व प्रमुद चंदे कामाजस्व हृदय स्थिता अथो मर्त अमृत भवती अत्र ब्रह्मतः जिस उसी समय उसी थी थी थी। गुँ जिस मुहूर्त में हमारे अंदर की वासनाएं सारा मिट जाते है उसी समय उसी चरण ये मरणशील जीव अमर हो जाता है नाश नाश मनुष्य का मुक्ति बस इस प्रकार करके अज्ञत होता है जदा स्वात्म काम बस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इच्छा होता है तब क्या होता है छोड़ जाते हैं और जन्म के अमृत करके अमृतमय हो जाते हैं, हैं। आत्मरूपे बर्तनम न साध्यम साधनम बात्य तृप्त स्मृत मत आत्मरूप विधेर कार्यम क्रियादिभ्य निवर्तनम न साध्यम साधन तृप्त स्मृत बोल रहे हैं आत्म रूपे विधेर कार्य क्रियादि जो आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो विधि किया गया है का आत्मा बारे द्रष्टव्य तो स्रोतव्य तो मंतव्य तो निधि इस बात को मिलता है वो क्या बोलते हैं क्रियादिभ्यो निवर्तनम कोई भी क्रिया अथवा उपासनादि से हमको उठा करके जो है मन को केवल आत्मा में ही लगाना है परंतु न साधम साधनम व आत्मा आत्मा किसी वस्तु साधन के द्वारा साद्ध वस्तु नहीं है वो सिद्ध वस्तु है सर्ग लोग ब्रह्म लोग ही साध्ध वस्तु है साधन के द्वारा हम उसको उत्पन्न करते हमारे भोग खेलाए परंतु आत्मा जो है साध्ध वस्तु नहीं है कि साधन के द्वारा उसको प्राप्त कर गए करके आत्मसिद्ध वस्तु है नित्य तृप्त है हमेशा एक प्रकार है इसलिए नित्य तृप्त स्मृति मत स्मृति ऐसा कहती है कि नंबर स्मृति कौन सा गुण है और भगवदगीता चार का बीस नंबर चतुर्था नित्य तृप्त समान अठारह नंबर है आपका जरा सदर्म जकर्मण सब बुद्धिमान मनुष्य काम संकल्प समारंभ तो का चार की बीसवा श्लोक देना तो वहाँ पे जो है नित्य तीर्प्त आत्मा जो है नित्य शरीरम केवलम कर्म शब्द है नित्य नित्य नित्य ना ने भी प्रवृत्त नहीं करो तीस तो ये आत्मा नित्य तीप्त वस्तु है इसलिए आप बोला की त्यता कर्म फल कर्म और उसके फल को सम को त्याग करके तो तब क्या हो जाए क्रियादिप निवर्तन हम क्योंकि एक, एक आत्मा जो है साद्ध वस्तु नहीं है सिद्ध वस्तु है किसी साधन के द्वारा आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि आत्मा नित्य तृप्त है यदि अतृप्त होता तब उसकी कुछ प्राप्ति हो सकती थी नित्य तृप्त स्मृति मतन भगवान श्री कृष्ण के असमत है तो आत्मा उत्पाद तो के कर्म के द्वारा जो चीज हम प्राप्त कर सकते हैं वो चार है। तो तो क्रिया, है। क्रिया के द्वारा ये प्राप्त तो नहीं होता इसीलिए हमने बोला आत्मा साधन के द्वारा प्राप्त तो नहीं होता क्योंकि वस्तु है तो शास्त्र ने क्यों बोला तब ये करो भगवान वो जो है आत्मस्वरूप को नहीं समझ पाने के कारण जो हमारे अंदर प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक को मिटाने के लिए समम श्रद्धा समाधान और प्रति चाहिए ये साधन को हम बोलते हैं कि कई प्रतिबंधक हैं जागतिक वस्तु की प्राप्ति के परंतु कोई साधन के द्वारा आत्मा को प्राप्त करने की ये नहीं जिस प्रकार घर में वस्तु विद्यमान है उस विद्यमान में अंधेरा को मिटाना है जैसे आपको वस्तु दिखाई देगा तो क्या चाहिए अंधेरे को मिटाने के लिए कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ता लाइट जलाओ वस्तु तो दिखने लग जाते हैं अब क्योंकि वो वस्तु वहाँ पे विद्यमान है विद्यमान वस्तु तो देखा उसके लिए उसके लिए कोई साधन क्या हो इसलिए आत्मा नित्य सिद्ध वस्तु तो है स्वयं प्रकाश है उसको क्रिया शांत नहीं है किसी क्रिया के द्वारा उसको प्राप्त तो नहीं किया जाता क्योंकि जो क्रिया शांत वस्तु तो होता है वो इन चार कोटि का अंदर आता है उसको आगे बोलते हैं पचास नंबर में बोलते हैं उत्पाद्याप्या संस्कार्य क्रियाफल उत्पाद्यप्य भी कर संस्कार क्रियाफल न तो अन्न कर्म कार्यमेंजे तस्म स साधन हे उत्पाद आपप्य संस्कार क्रियाफल न तो अन्न कर्म कार्य तेजे तस्मात क्रिया के द्वारा चार चीज प्रकार की वस्तु हम प्राप्त कर सकता है यदि कोई वस्तु को उत्पन्न करना होगा तो हमको क्रिया चाहिए कोई वस्तु को दूर दृश्य में जाके प्राप्त करना होगा तो आप्य बोल रहे उत्पाद आप्य और किसी वस्तु को मॉडिफिकेशन करना विकार करना पीसना पकाना तो ये तथा तो कोई क्रिया का आवश्यक है संस्कार करना है उसमें कोई वस्तु अच्छा वस्तु को आदान करना कोई बुरा वस्तु को निकाल देना इसको संस्कार बोलते हैं क्रिया के द्वारा ये चार चीज होता है किसी को उत्पन्न किया जा सकता है किसी को विकृत किया जा सकता है किसी को संस्कारित किया जा सकता है किसी को दूर देश की वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है हम जल करके घर से बाजार जाते हैं तो जलनारूपी क्रिया के द्वारा बाजार को प्राप्त होता है फिर जो है हमने कोई वस्तु को उत्पन्न खेत में जो है हमने पेड़ पौधा लगाया उससे कोई पेड़ निकाल करके उत्पन्न हुआ वो और संस्कार जब मतलब कपड़ा गंदा हो गया उसको धो दिया और संस्कारित हो गया बेकार जब बाजार से दाल चावल लाया उसको पकाया तो बेकार हो गया आत्मा ये चारों कैटेगोरी में नहीं आई क्योंकि वो सर्वथा असंग उत्पाद आप्य बिकार जानी संस्कार जब तक क्रियाफल हम क्रिया की फल चार होता है या तो इसके द्वारा इसके बिना और कुछ नहीं देख सकते क्रिया की फले चार कोटि में ही आएगा इसलिए न तो अन्न कर्म ना कार्य कर्म से यानी कि इसके फल आत्मा ये चारों ही नहीं है इसलिए कोई क्रिया के द्वारा आत्मा को प्राप्त तो नहीं हो सकता है इसलिए त्याजित तस्मात्साधनम ये कर्तव्य बुद्धि कर्म को साधन सहित त्याग करते संसाधन इसलिए संन्यास क्रिया करने के लिए आपको शिखा सूत्र चाहिए अथवा जो खाना जो खाना खुना को यहाँ पे कर्म नहीं बोला जा रहा है वो जो कर्म जिससे कर्म संगीत हो मतलब सृष्टि चक्र को चलाने के लिए जगत जगह कर्म को जो किसी को उत्सर्ग करके जो कर्म करते हैं उसको कर्म बोलते हैं भूतभाव उद्भव करो विश्व भूत सृष्टि को चलाने के लिए जब आप कुछ आभारिंग देते हैं उसको कार्य कर्म बोला जाता है अर्जुन पूजा मध्य किम तत् ब्रह्म किम कि कर्म किसको बोलते हैं तो भगवान उत्तर दिया भूत भूतभाव उद्भव कर विसर्ग भूत को सृष्टि चक्र को चलाने के लिए जो हम जग्ञात कर्म करते इसको लेकर क्या बोलते हैं आत्मा इस यज्ञ कर्म से आप चार प्रकार की फल प्राप्त कर सकते हैं यदि उत्पाद होगा तो कोई वस्तु को उत्पन्न कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है प्राप्त करने जोग्य होगा तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं अथवा किसी को संस्कारित कर सकता है किसी को विकृत कर सकते परंतु आत्मा इन चारों कैटेगरी में नहीं आता इसीलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रिया को साधन सहित छोड़ना पड़ेगा तेजी तस्मात ससाधन साधन सहित समस्त क्रिया अथवा समस्त प्रवृत्ति को रोकना है ससाधन साधन सहित साधन क्या होता है ये यज्ञ प्रिखा सूत्र मुख्य साधन है फिर जो भवन कुंडला आदि को लेकर के सब तो छोड़ना पड़ता है तब जा करके ये आत्मा संबंधित बहुत उत्पन्न जब तक हम जाग्ञा जाग कर्मनिष्ठ रहेंगे ना तब तक आत्मनिष्ठ हो पाए नहीं हो पाएंगे ये क्योंकि शास्त्र बोलते हैं ब्रह्म संस्थम अमृतत्व में थी शास्त्र दिखा है कि ब्रह्म भाव में सम्मक रूप से व्यक्ति ही अमृतत्व को प्राप्त करते हैं ये अपनी व्यापकता असंगता पूर्णता इस भाव में सम्मक रूप में रहने का वाले व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य तो बुद्धि नहीं होती थोड़ा तो क्या होता है कोई शास्त्रीय कर्म करने का प्रवृत्ति नहीं होती और वही सत्ता पुरुष क्योंकि उसने साधन सहित शास्त्रीय कर्म करने के लिए जो इसको त्याग कर देने पर फिर इसको करने का आवश्यकता नहीं है आत्मचिंता आत्मनिष्ठा में बैठने से कोई कर्म की आवश्यकता यदि वो नहीं कर पाया तो हर चीज करना पड़ेगा फिर आगे बोलते हैं अनित आत्म चा बही संहृत आत्मनीता प्रीतिम सत्ता गुरु मश्रय अनित्वत्वात आर्म ताप्तवाद आत्मावाच्चा बत्मीताीति सत्यार्थी गुरुमाश्रिए शांत प्राज तथा मुक्त निष्क्रिय ब्रह्म निस्थित श्रुतिराचार्यवान्द तदिद्स्मृतेस्ता शांत तथा मुक्त निष्क्रिय ब्रह्म निस्थित श्रुतेराचार्यवान वेदिस्मृत मतलब क्या होता है कि आप कोई भी बाहरी भा, वस्तु को आप चाहोगे उसके लिए जो भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा जो दुख से बचने के लिए आप कुछ बाहरी के चाहते हो आप दूसरे प्रकार के दुख आपके पास आ जाएगा ये वरी मंजिला तापम तत्व ताप मतलब कष्ट देने वाला वस्तु एक दुख से बचने के लिए इसलिए आप जो बोलते हैं तार से गिरे खजूर में फंसे तार मतलब एक कर्म से बचने के लिए हम दुष्ट कर्म तो दुष्ट कर्म तो वो एक दुष्ट प्रकार की कष्टों को और हम छेड़ लेते हैं अपना लेते हैं इसीलिए तापांतत्वा और उस कर्म का फल अनित्य होने के कारण दूसरा तेजा हो गया जो भी बाहरी वस्तु होता है वो आत्मा के सुख के लिए होता आत्मा तत्व च तो इसलिए आत्मा कोई चाहो ना आत्मा वस्तु क्या करोगे इसीलिए वही जो बाहरी वस्तु के लिए प्रयास करते हो संघित आत्मनिताम्पित उस पर बाहरी वस्तु के प्रति जो प्रीति है उन सारे प्रीति को आत्मा में उपसंकार करो क्योंकि आत्मा के लिए तो तुम बाहरी वस्तु को चाहते हो वास्तविक तुम्हारी प्रति आत्मा के लिए ही तो तो है परंतु तो फिर वो आत्मा के लिए बाहरी वस्तु को लाकर के सोचता है कि आत्मा को हम खुश कर रहे हैं आत्मा को तो बाहरी वस्तु भोग होगा ही नहीं प्रीति को आत्मा में लाओ संग तो आत्मा तम प्रति ये वाक्य करता है सत्यार्थी सत्त्व को चाहने वाला सत्यार्थी गुरु आश्रय सत्त्व वस्तु को चाहने वाले व्यक्ति को गुरु के आश्रय में जाना चाहिए क्योंकि बाहरी वस्तु क्या होता है वो दूसरे एक दुख को छोड़ के दूसरा दुख में फंसना क्योंकि वो सारा अनित्य होता है और सुख आत्मा को अपने अपने को सुख के लिए हम बाहरी वस्तु को चाहते हैं तो सुख आत्मा में ही लाओ ना बाहरी वस्तु के प्रति जो इच्छा है वस्तु के के के जो जो प्रति है है वो जली आत्मा आत्मा लिए है, तो सारा को को उठाकर में लगाओ इस प्रकार से को जाने वाले साधक होगा उसको गुरु के पास जाना चाहिए परंतु गुरु कैसा होना चाहिए गुरु में देखिए द्वितीय एक वजन है उसको लेकर के बोलते हैं शांतम प्राग्ञ तथा मुक्तम निष्क्रियम ब्रह्म वो शांत मतलब इंद्रिय के ऊपर फुल कंट्रोल है संबंधी तो बोध भी है है तथा मुक्त और जो के के बंधन से मुक्त है से मुक्त निष्क्रिया ब्राह्मण क्रिया रहित जो व्यापक भाव है उसमें भी है इस प्रकार से सूती बोलती है शांतम प्राग्ञ तथा मुक्तम निष्क्रिय ब्रह्म निष्ठित ये सब गुरु की तद विज्ञात गुरु में भी अभी गिष्त्रियम ब्रह्म निष्ठम तो गुरु को कैसा शास्त्र बोलता है कि श्रुते आचार्यवान पुरुष वेद ये आत्मक आचार्य के बिना आचार्य को उपदेश बिना आपने आप स्वतंत्र रूप से उपनिषद पढ़ के आत्मज्ञान होना संभव नहीं है और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्न से ज्ञानीना क्ष सत्यार्थी बस सारा एक ही चीज मन में पारमार्थिक सत्य क्या वस्तु है उसी को मैं जानूंगा गुरु जी के पास जाते हैं गुरु जी के बिचना है शांत तथा मुक्त निष्क्रिय ब्रह्म निश्चित इंद्रियों के ऊपर मन के ऊपर कंट्रोल है ज, जो वस्तु जैसा है उसको देखने की सामर्थ्य है और संसार में कहीं भी आशक्त नहीं है इस प्रकार निष्क्रिय ब्रह्म क्रिया रहित जो है जात जि क्रिया कुछ करना इससे वो भाव में स्थित है इस प्रकार गुरु के पास जा कर के पूछना चाहिए प्राप्त करना चाहिए ज्ञान को श्रुतिर आचार्य जवान जो श्रुति कहती है आचार्य जवान पुरुषेद जो अपने आचार से शिष्य को शिक्षा देते हैं इस प्रकार शुद्ध आचार आद पुरुष के पास जाके ये भी इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए ये छु श्रुति है और भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं तद विधि प्रणिपाते नीपृष्णे उसको तो अर्जुन तुम जान तद्विधि प्रणिपाते न प्रणाम करना सीखो परिपृश्न सेवा के द्वारा गुरु को संतुष्ट करके फिर प्रश्न करो ऐसे सेवया तद्विधि प्रणिपाते न परिपृष्न सेवया सेवा के द्वारा संतुष्ट करके फिर आपने प्रश्न कर सकते हैं उपदीक्षति वे ज्ञान वो ज्ञानी गुरुस्त आपको ज्ञान का उपदेशें ज्ञानी न दत्दर्शिना को साक्षात् तो कर कर ज्ञानी पुरुष लेकर उसको करता। ऐसा भगवदी तो में एक दूसरा वस्तु हमारे लाभदायक होगा बाहरी वस्तु तीसरा हमारे लाभदायक होगा वो क्या होगा है? तापांतर से तापांतर एक दुख से दूसरा दुख दूसरा दुख, दुख, दुख से तीसरा दुख दुख को प्राप्त कराएगा क्योंकि बाहरी कोई भी वस्तु अनिश्चित ही है और अनित्य से दुखी मिलता है और मान लीजिए ये जो भी वस्तु हम चाहते हैं किसके लिए चाहते हैं वो आत्मा के लिए चाहते हैं सबके वस्तु की प्रीति आत्मा के लिए है स्वाभाविक है इसीलिए इस प्रति को बढ़ाओ कोई बाहरी आत्म प्रति स्वाभाविक है इस प्रति को बढ़ाओ यार बढ़ा करके तथार्थ सत्य को अनुसंधान करने की इच्छा रखने वाले साधक को गुरु के आश्रय में जाना चाहिए गुरु के होना चाहिए शांत प्राग्ञ तथा मुक्त निष्क्रिय लाइन पूरा शांत इंद्रिय शा और मन अंतकरण बहिष्करण सब शांत हैं यथार्थ दृष्टि है संसार में निराशक्त है और निष्क्रिय ब्रह्म व्यापकता के भाव में विद्यमान है श्रुति इस प्रकार श्रुति कहती है कि आचार्यवान पुरुष प्रकार गुरु शरणागति के शिष्य तत्व को जान सकते हैं भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही बोलते हैं प्रणिपाते न प्रणिपाते न परिप्रश् परिप्रश्दर्शी पुरुष उसको उपदेश करते हैं शंका नहीं है चतुर्थ अदय अच्छा फिर आगे बोलते हैं स गुरु तारयुक्तम शिष्य शिष्य शिष्य गुणा ब्रह्म विद्या प्लव नशु शांत धात महोदधी सगुरता युक्त शिष्य शिष्य गुणा ब्रह्म विद्या प्लव शांत धात महोदधी वो गुरु क्या करते हैं शिष्य शिष्य को, शिश्च को भी चाहिए क्योंकि पूरा सरेंडर और फिर जो है जो भी बोलना है तथा अनुकूल के गुण पे बोला प्रणिपात न परिप्रश् न सेवया इस शिष्य युक्त शिष्य के गुण से अन्य जो शिष्य उसको गुरु से पार कर देते हैं हमारे विवेक सुंदर बताया उसको पे कैसे पार करते हैं जो, है, जो नाव है प्लब मतलब नाव रैफ्ट उसके द्वारा इसको पार कर देते हैं क्या पार करते हैं नाम यहाँ पे शांतो धांतो महोदधि अपने अंदर विद्यमान जो अज्ञान के अंधरा रूपी बहुत बड़ा संसार सागर है उसको पार शांत शांत तो तो तो तो अंदर इधर इधर है बहुत बड़ा संसार सागर ना ने कितने जन्म में चक्कर काटते काटते संसार को कितना बढ़ा लिया इसलिए अब श्वात तो मतलब अपने अंदर है तो मतलब अंधकार अपने अंदर विद्यमान अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार का महासागर से पार कर देते हैं महासागर से पार कर कौन गुरु कैसे करते हैं ब्रह्म विद्या प्रवीण ये ब्रह्म की परा विद्या ब्रह्म विद्या आत्मविद्या स्त्रीय राज विद्या इस पर शब्द है इस विद्या के आधार पर इस विद्या रूपी नाव के द्वारा शिष्य को गुरु शसार सागर से पार कर देते हैं सगुरु तारे युक्तम शिष्यम शिष्य शिश्य गुणान्वित ठीक है ना जो शिष्य गुरु के साथ जुड़ गया और शिष्य गुरु से उन्नित होकर के जुड़ा अर्थवा शिष्य गुरु से अन्य शिष्य युगतम शिष्य के वो गुरु शिष्य शमशन से प्रहार कर देते हैं क्योंकि ये ये रहने पर ही जो है हमारा मन में जो है भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ते हैं और गुरु निष्ठा ईश्वर निष्ठा शास्त्र निष्ठा आने पर शास्त्रवाक्य को समझ में भी आता है और विपरीत चिंता भी नहीं आते है ये कैसे होगा वो कैसे होगा वहाँ पे तो ऐसा नहीं शास्त्र ने बोला ये अभी हमारा क्योंकि अज्ञान दशा में हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं परंतु तो कई प्रकार की शंका मन में उठते हैं और उस शंका को धीरे धीरे अपने आप विचार करके उस शंका को समाधान करने पर अपने आप ही स्वयं प्रकाश आत्मा की प्रकाश अपने अंदर अपने आप अपने को अनुभव दिखाता है इस गुरु वाक्य को सुनकर के तद अनुकूला करने से होता है परंतु दिन बहुत खराब आ रहा है बहुत ही दृष्टि श्रुति श्रुतिर्घातीर् घाति मतिर्तिर चक्त न शक्त भिदे चिद्रुप्त उपाधि भी तो इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है मतलब देखना शेख मतलब छूना मतलब सुनना मतलब की जो क्रिया होता है ना और मन और अंत मति और नष्टि उपाधि भी वहाँ पे चैतन्य का प्रकाश उपाधि के माध्यम से चैतन्य का प्रकाश होती हुए भी आपका सारा चीज़ जाता है, सारा चीज़ चीज़ बदल बदल जाता जाता है, है। हमारा ये इस बोलते हैं, दृष्टि पावर ऑफ़ देखना, छूना, सुनना, लेना, चिंता करना और जो भी कुछ और हम इंद्रियों की व्यापार करते हैं तो कहता है वो सब कुछ इंद्रियों की व्यापार आत्मा के संस्पर्श में रहने के कारण ही हो पाता है परंतु जैसे जैसे आपकी भगवत दृष्टि अथवा आत्म दृष्टि और निष्ठा आता जाएगा ये सब बदल जाएगा अब आपने आप अपने आप इसका अनुभव कर सकते हैं आपको देखने की इच्छा बदल जाएगा सुनने की इच्छा बदल जाएगा गति अगति चिंतन की धारा बदल जाएगा जो अन्य वस्तु की जानने की इच्छा बदल जाएगा अब दुष्टा कुछ जानने की अपेक्षा आपको लगेगा कि मैं कोई धर्म ग्रंथ को, को पढ़ू ग्रंथ को जानू इस प्रकार से ये सारा जो है जैसे गुरु कृपा से गुरु बाक को सुन ये धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन होने के बाद तब क्या होता है एक दिन उस भाव में पूरा स्थिर हो जाते हैं और उस भाव को प्राप्त भी कर जाते हैं इसलिए यहाँ पर तयदृष्टि ये गुरु कैसे तारते हैं पार कैसे करते हैं ये नहीं कि कुछ वहाँ पे कंधे में उठाया चल भाई तो ये नहीं होता है उनको कुछ उपदेश देते हैं और उस उपदेश के अनुसार आपको चलना पड़ता है जिस प्रकार चांदो गोपनिषद में आएगा अभी गंधार देश से एक व्यक्ति को आंख नाक आंध बांध करके उसका सारा लूट करके चोर ने उसको जंगल में छोड़ दिया आँख पैर बांध करके अब वो जो किसी तरह से मुंह घिस करके घिस करके जो है मुँह से थोड़ा कपड़े को हटाया तो चिल्लाने लगा कि मेरे को बचाओ मैं जंगल में अकेला मेरे को चोर फंसा दिया अब जंगल में दो ही रहते हैं या तो चोर या साधु अब किसी को आके फेंक दिया तो किसी से साधु हुआ उसको सुनाई दिया तो बेचारा ढूंढते ढूंढते उनके पास आया तो हाथ पैर की सारा बंधन को तो खोला कहाँ से आया कुछ देश की हो बोलते मैं गंधार देश की हूँ ठीक है इधर से ऐसा चलो इधर से ऐसा डाइना बाया घूमना यहाँ से एक तालाब मिलेगा वहाँ से सीधा जाना इस दिशा में जा, उस वहाँ पे तो उत्तर दिशा बोला ऊपर की ओर चलना पड़ता है निम्न दिशा में नहीं तो वहाँ पर ऐसा बोलते हो भगवान भाषा का बोलते हैं कि पंडितो मेधा भी गोंधरा पंडित मेता मतलब होता है जो गुरु की के उपदेश के शास्त्र उपदेश को ठीक से समझते हैं और मेधा भी मतलब क्या होता है जो उपदेश को समझने के बाद ठीक ठीक यही मेधा है उसको धारण करके उसका पालन करते हैं उस व्यक्ति अपने स्वरूप भूत गंधार देश में पहुंच जाता है ना देशांतर अतुट अन्य देश को देखने वाला अन्य देश की शुभ भोग इच्छा करने वाला उस व्यक्ति को गंधार देश प्राप्त तो नहीं होता प्राप्त नहीं होता इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं अब आपके दृष्टि आपके भाव सभी धीरे धीरे बदल जाता है चित्र उपात्यपि उपाधि क्योंकि उपाधि के साथ मिलकर करके ये सब जेत इंद्रियां चेतन रूप में दिखाई पड़ते हैं परंतु वास्तविक चेतनता आत्मा का ही है ये शास्त्र वाक्य से गुरु रूप से सुन करके आप उपाधि के माध्यम से मैं बोला कि वास्तविक अस्तित्व क्या वस्तु है और ज्ञान क्या वस्तु है घट ज्ञान पट ज्ञान तो हम समझते हैं शुद्ध ज्ञान क्या वस्तु है ये विचार करके हमको समझ में आ जाता है आगे बोल रहे हैं यहाँ पे अपाय उद्भूतिना भीर नितम दिव्य दिव्य नीर जूतिहीना भी अपूतिहीना भी नि दिव्यं सर्वज्ञ सर्व सर्वदिक्षुद्ध जानाति सर्वदा अपाय उद्भूतिना भी नि दीप्यं रीरजथा सर्वज्ञ सर्विक्ष शुद्ध जानाति सर्वदा क्या होता है कि जैसे अप उद्भूति मतलब छोटा करना बड़ाना घटाना रहित इस रवीर का जो किरण है वो बर घटने वाला नहीं होता उसके द्वारा जैसा सारा संसार को प्रकाशित करते इसी प्रकार सर्व शुद्ध सर्व जाना सर्वदा जहाँ पे जानना मतलब क्या वही सभी में वो सर्वरूप भी है वो गुप भी है सभी में सत्य स्फूर्ति प्रदान करने वाला जो तत्व है वो सबको सर्वाधिक मतलब वहाँ पे दृष्टारूप में बैठा हुआ है परंतु तो वहाँ पे उसके अंदर रहते हुए भी वो शुद्ध है उसके साथ उसका कोई उपाधि के धर्म के साथ इसका कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से वो सबको जानता है वो सर्वज भी है और सर्वविद भी है जानता है मतलब ये है सबके अंदर को अंतकरण शुद्ध होने पर कुछ वस्तु परंतु तो वहाँ पे सर्व कुछ रह नहीं जाता धीरे धीरे जैसा जैसा आत्मभाव होगा और आत्मभाव में स्थिर होंगे तब जैसे रज्जु के ज्ञान होने पर फिर सर्व नहीं रह जाता इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष में दृष्टि में जब धीरे धीरे उस आत्मभाव उद्भूत हो करके स्वयं प्रकाश आत्मा के अनुभव में आ जाता है तब क्या होता है कि बाहरी वस्तु में सतत् तो नहीं रहता फिर उसके जानने का इच्छा भी जानते हैं कि सब अधिष्ठान रूपी एक आत्मा ही आत्माभिन्न कुछ नहीं है इसलिए सर्वज्ञ और सर्वाधिक शुद्ध सब सर्वध्य कुछ ज्ञान रूपी क्रिया नहीं है सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला चेतन तत्व तो हमेशा शुद्ध रहता है। सर्वम जानाति आती सर्वदा सारे वस्तु को वो जानता है जैसा ज्ञान तो ज्ञान रूपी क्रिया नहीं है वहाँ पे। ज्ञान रूपी क्रिया और हमेशा यदि होगा तब तो क्या होगा कि सर्वदा बोल रहे हैं हमेशा अब ज्ञान की क्रिया ही होता रहेगा तब आप सोएंगे कैसा अन्न काम करेंगे कैसे इसीलिए ये ऐसा ज्ञान नहीं है ज्ञान चेतन स्वरूप आत्मभाव में स्थिर होता है वो हमेशा उसी भाव में ही रहता रहता है परंतु शरीर अपने प्रारंभक अनुसार कर्म करता रहता है इसलिए अपाय उदूतिना ये तृतीय अंत है कि जिसमें बढ़ना घटना नहीं है इस प्रकार नित्यम दीप दिप्य हमेशा प्रकाशित है वर्ण घटना रहित सूर्य जैसा हमेशा प्रकाशित रहता है इसी प्रकार बढ़ना घटना रहित आत्मा की प्रकाश हमेशा प्रकाशित रहता है वो सर्वज्ञ है सर्वाधिक है शुद्ध है सबको रूप सभी के अंदर में विद्यमान है और सब कुछ देखता रहता है मतलब देखना मतलब साक्षी रूप में विद्यमान है होते हुए भी साक्षी जैसा हमेशा सा शुद्ध रहता है ये किसी का साथ संबंध नहीं होता सर्व जानाति सर्वदा हर वस्तु को हमेशा जानते मतलब प्रकाश करते रहते प्रकाश करते रहते ये जो है आत्मा की जितना भी हमारे मतलब कोई भी सेंस ऑर्गन जो भी कुछ है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब जो है समष्टि भाव को छोड़ करके भाव में जाना और समष्टि भाव में रह करके जो है वासना से रहित तो होकर के अपनी व्यापकता के माध्यम से मैं ही सबको सत्ता स्पूर्ति प्रदान करके सभी के अंदर विद्यमान ये भावना हमेशा बना रहे थे साधना हमेशा बना रहे थे जो जो दृष्टि होती है ये जो आत्मा के प्रकाश से परिचिन्न बेस्टी में दिखाई पड़ता है फिर बाद में जब ये बेस्टी से समी में जाते हैं तो इस भाव से ऊपर उठ करके सभी का स्वरूप भूत होकर के विद्यमान रह करके जैसे सभी के अंदर सब क्रिया को देख रहा है जैसा इस भाव में आ जाता है इस भाव में आ जाता है अच्छा एक प्रकार अन्न दृष्टि तावन मात्र ही दृष्टिशरी तबन मि अवया जलेन्देन्द्युपस्ु जलेन्दुवाद्युप्मा तर चिभा्य अन्नदृष्टिशरीरस्थ तबन मि अद् अवया जलुवादिस्तु तद्धर्माचा शरीर अत्ना है यही अविद्या है ये अन्य शरीर, शरीर यही अस्थता शरीर में रह करके इतना ही मात्र आत्मा है यही अविद्या है इसको श्रुति ने दिखा है जल इंदुआदि उपमा भी प्रकार जल में चंद्रमा की जो मतलब परिचय पर, प्रतिबिंब होता है इन इन उप उपा मतलब दृष्टान्तों के द्वारा उपमा भीस्तु तत्धर्माचा विभाव्यते भी उस आत्मा की धर्म प्रकाशित होते हैं होता है है के अनेक अनेक अनेक अनेक घरा घरा रख दो चंद्रमा एक ही है। अनेक घरा में अनेक जल दिखाई देगा इसी प्रकार अनेक शरीर में अनेक अंत करण उसमें अनेक प्रतिबिंब दिखाई देगा तो अनेक, दे तो अनेक चंद्रमा की प्रती होने पर भी जानने वाला व्यक्ति जानते हैं कि चंद्रमा तो एक ही है इसी प्रकार अनेक शरीर में अनेक अंतकरण में प्रतिफलित होकर के आत्मा अनेक रूप में प्रती होने पर भी आत्मा आत्मास्वरूप तो एक ही है फल तो हिरण्य से ले करके छोटे चीठी तक यहाँ तक हमारी व्याप्ति है यहाँ तक हमें ईश्वर ब्रह्म हिरण्य गर्भ ईश्वर ब्रह्म में ये बात नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ तक हमारी सृष्टि की प्रक्रिया को बताने बाकी ईश्वर तत्व अंदर भी वही चेतन विद्यमान है अशुद्ध चेतन तामश शुद्ध है वही इसलिए अन्न दृष्टि शरीरस्थ जो शरीर में रह करके जो भिन्न दृष्टि होते हैं ना तावन मात्र इतना ही मात्र अभिद्धा है शरीर में आत्मा भी है और इंद्रियां मन बुद्धि है आत्मा को छोड़ करके अन्न में जो आत्मबुद्धि होती है यही अभिद्या है उसको जो है जल इंदु आदि उपमा भी मतलब जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा आदि उपमा के द्वारा इसको से तो तथा अंतरात्मा नोक दुखे न बाह्य जैसे सूर्य जो समझ तो जीव की आँख में बैठते हुए भी आँख के दोष के द्वारा कभी भी दूषित नहीं होता ठीक इसी प्रकार आत्मा समस्त शरीर में विद्यमान रहते हुए भी शरीर के धर्म के द्वारा वो कभी भी दूषित नहीं होता क्यों बाह्य क्योंकि सर्वदा असंग है इस प्रकार से शास्त्र में आत्मतत्व को प्रतिपादन किया दृष्टान्त तो क्या है जल इंदु आदि उपमाफी सूर्य जल में प्रतिबिंबित चंद्रों के समान तो दृष्टान्तों के द्वारा इसी प्रकार अंतकरण में प्रतिफलित आत्मा को उस जिस प्रकार जल में प्रतिफलित चंद्रमा अनेक दिखाई पड़ने पर भी सच्चाई तो एक ही है कि चंद्रमा एक ही है इसी प्रकार से सारा सूर्य सारा सृष्टि को एक साथ प्रकाशित करते हैं इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा के समान आत्मा उससे भी सूक्ष्म प्रकाश है और अलग अलग अंत कर्म प्रतिफलित होकर अलग भिन्न भिन्न जैसा प्रतिथि होती है परंतु वास्तविक हो एक ही है इस प्रकार दृष्टान्तों के द्वारा सूत्र में समझाया गया है ठीक है आज यहीं तक रखते क्या हुआ कट गया क्या चल रहा है चल रहा है न ठीक है आज यहीं पे रखते हैं फिर कल देखेंगे ओम पूर्ण मूर्ण मम पूर्णाथ ओम शांति शांति शांति ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो